भाष्य अध्याय 16 श्रीमद्भगवद्गी शष्य अध्यायशाला दृष्टिवष्टभ्य नष्टात्मपबुद्धय प्रभुन्ुग्रकर्माण छया जगत हिता दृष्टिव्य आश्रि नष्टम नष्ट परलोक साधना अल्पबुद्धयो विषय विशे विषयया अल्पाव बुद्धि यहाँ ते अलबुद्धय प्रभु उद्भवती उग्रकर्माण क्रूरकर्माणों प्रभवन्ति इति प्रभु संबंध अहिताः सत्रव इत्यर्थः इस दृष्टि का अवलंबन आश्रय लेकर जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है जो परलोक साधन से भ्रष्ट हो गए हैं जो अल्पबुद्धि है जिनकी बुद्धि केवल भोगों को ही विषय करने वाली है ऐसे भी अल्पबुद्धि उग्रकर्मा क्रूर कर्म करने वाले हिंसापरायण संसार के शत्रु संसार का नाश करने के लिए ही उत्पन्न होते हैं तेजा तथा भी काममाश्रित्य दुष्पूरम दम्भ मान मोहा सदग्रहा प्रवर्त सचिव्रता कामम् इच्छा विशेषम आश्रि औभ्य दुष्फूर अशक्य पूर्णम दंभमान मदानृता दंभ च चद च दंभमन मदा, दंभ मदा तेह अन्विता दम्भमाविता मोहाद विवेक तो गृहत्वा उपादा असदग्रहाशुभ निश्चयान प्रवर्तन्ते लोके असूचिव्रता असूची व्रता असूचिव्रता है कभी पूर्ण न की जा सकने वाली दुष्पूर कामना का इच्छा विशेष का आश्रय अवलंबन कर पाखंड मान और मध से युक्त हुए अशुद्धाचारी जिनके आचरण बहुत ही बुरे हैं ऐसे मनुष्य मोह से अज्ञान से मिथ्या आग्रहों को अर्थात अशुभ सिद्धांतों को ग्रहण करके स्वीकार करके संसार में बर्तते हैं तथा कि चिंताम अरमेया चलियापाश्रिता कामोपभोगपरमा एवद निश्चिता चिंताम अपरिमेयाम च न शक्यते यस्याह चिंताया सा अपरमेयां अपरमेयां प्रणयता सदा चिंतापरा इति कामें काम तदुपभोग तदुपभोगपर अयम एव परम पुरुषार्थो यह कामोपभोग इति निश्चितात्मा नवदी निश्चिता जिसकी यत्ता न जानी जा सके ऐसी अपरिमेय अपार प्रलय तक मरण पर्यंत रहने वाली चिंता के आश्रित हुए अर्थात सदा चिंताग्रस्त हुए तथा कामोपभोग के पारायण जिनकी कामना की जाए वे शब्दादि विषय काम हैं उनके उपभोग में तत्पर हुए तथा विषयों का उपभोग करना बस यही परम पुरुषार्थ है ऐसा निश्चय रखने वाले आशा पाश शतधा काम क्रोधपराजना हेते काम भोगाथम नार्थ संचयानम आशा पाश पाशत आशा एव पाशा क्षत आशाशत बद्धा नियंत्रिता संतह सर्वत निर्वत्यमा कामक्रोधपरायणा कामक्रोधौ पर आश्रय ये कामक्रोधपरायण ईहंत चेष्टी काम क्रोध ते ते काम, काम भोग न भोगाजनाय अन्यायेन। अर्थ अर्थसचयान अर्थ प्रचयान परस्वाप, परस्वापहरणादिना इत्यथ तथा सैकड़ों आशारूप पासों से बंधे हुए जकड़े हुए सब ओर से खींचे जाते हुए काम क्रोध के परायण हुए अर्थात काम क्रोध ही जिनका परम अयन आश्रय है ऐसे काम क्रोध क्रोधपरायण पुरुष धर्म के लिए नहीं बल्कि भोग्य वस्तुओं का भोग करने के लिए अन्यायपूर्वक अर्थात दूसरे का सत्वहरण करना आदि अनेक पापमय युक्तियों द्वारा धन समुदाय को इकट्ठा करने की चेष्टा किया करते हैं ईदृश अभिप्रायः तथा उनका अभिप्राय ऐसा होता है कि इदम्य मब्धम इदम प्राप्त मनोरथम मे इदमस्तमें भविष्य पुनर्धन इदम अन्यत् प्राप्ते मनोरथम् मैं लब्धम इदम अन प्राप्त मनोरथम अपि मे भविष्यति आगामी संवत्सरे पुनः तेन अहम् विख्यातो भविष्यामि आज इस समय तो मैने यह द्रव्य प्राप्त किया है तथा अमुक मनोरथ मन को संतुष्ट करने वाला पदार्थ और प्राप्त करूंगा। इतना धन तो मेरे पास है और यह इतना धन मेरे पास अगले वर्ष में फिर हो जाएगा उससे मैं धनवान विख्यात हो जाऊंगा। असौ मया हत शत्रुर्श्चेचापराणपी ईश्वरोम हम, हम भोगी सिद्धो बलवान सुखी असौ देवदत्तनामा मै हतो दुर्जय अन्यान वराकान अपरान अपि एते सर्वथा अपि न अस्ति नस्थ मल्य ईश्वर अहम अहम भोगी सर्वेण सिद्ध अहम संपन्न पुत्रे पौत्रै नृभि न कवल मनुष्य अहम बलवान्खी च अहम एव अन्य तो भूमि भाराय अवतीर्ण अमुक देवदत्त नामक दुर्जय शत्रु तो मेरे द्वारा मारा जा चुका अब दूसरे पामर निर्मल शत्रुओं को भी मैं मार डालूँगा यह बेचारे गरीब मेरा क्या करेंगे जो किसी तरह भी मेरे समान नहीं है मैं ईश्वर हूँ भोगी हूँ सब प्रकार से सिद्ध हूँ तथा पुत्र पौत्र और नातियों से संपन्न हो न केवल साधारण मनुष्य ही नहीं हूँ बल्कि बड़ा बलवान और सुखी भी मैं हूँ दूसरे सप्तो भूमि पर भार रूप ही उत्पन्न हुए हैं आढ़्योभी जनवान अस्म ही कौन्योस् सदृशो म्या यक्षे दास मोदी से ज्ञान विमोिता आढ़्योधन अभिजनन अभिजनवान्तपुरुषम श्रोत्र तेन अपि नामं तुल्या, अस्ति स्वादिंपन्न तेनालील्य अन्यः अस्ति कस्तृश तुल्यो मया किं यक्षे यागेन अभी अन्यान अभी भविष्या दायामी नटादिभ्यो मोदी से हर्ष इति प्राप्स अज्ञानेन विमोहिता अज्ञान विमोहिता विमोता अविवेक भावम आपन्नाह मैं धन से संपन्न हूँ और वंश की अपेक्षा से अत्यंत कुलीन हूँ अर्थात सात पीढ़ियों से श्रोत्रीय आदि गुणों से संपन्न हूँ सुत्रांग धन और कुल में भी मेरे समान दूसरा कौन है अर्थात कोई नहीं है मैं यज्ञ करूँगा अर्थात यज्ञ द्वारा भी दूसरों का अपमान करूँगा नट आदि को धन दूंगा और मोद हर्ष को प्राप्त होऊंगा। इस प्रकार वे मनुष्य अज्ञान से मोहित अर्थात नाना प्रकार की अविवेक भाव से युक्त होते हैं अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल सवृता प्रसक्ता काम भोगेशु पतंती नर अनेक चित्त विभ्रांता उक्त प्रकार चि विध्रांता अनेकचिभ्रांता मोहजाल मोह, मोह अक तद तेन तदव प्रसक्ताः कामभोगेषु तत्र एव काम संतः तेन सतचितकम पतंती नरके अशुचौ वैतरण्यादो ऊपरयुक्त अनेक प्रकार के विचारों में से भ्रांत चित्त हुए और मोह रूप जाल में फंसे हुए अर्थात अविवेक ही मोह है वह जाल की भांति फंसाने वाला होने से जाल है उसमें फंसे हुए तथा विषय भोगों में अत्यंत आसक्त हुए उन्हीं में गहरे डूबे हुए मनुष्य उन भोगों के द्वारा पापों का संचय करके वैतरणी अशुद्ध नरको में गिरते हैं आत्म स्तब्धा, धनमान आत्मसंभाता धनमद यजं तेनाजस्ते दिपूर्वक आत्मसंभातागुण विशिष्टतया आत्मना संभावता आत्मसंता न साधु भी स्तब्ध धनमान मदता धन विमित धन निमित्त मानो मद चाभ्याम धनमदाभ्या अन्वता यजन्ते नाम यज्ञ नाम मात्र यज्ञ ते दम धर्मद्भित अविधपूर्वक विहितांगेति कर्तव्यता हित और वे अपने आप को सर्वगुण संपन्न मानकर और आप ही अपने को बड़ा मानने वाले साधु पुरुषों द्वारा श्रेष्ठ न माने हुए स्तब्ध विनय रहित, धनमान मदान्वित धनहेतुक मान और युक्त पुरुष पाखंड से अर्थात धर्मध्वजीपन से अविधिपूर्वक विहित अंग की कर्तव्यता के ज्ञान से रहित केवल नाम मात्र के यज्ञों द्वारा पूजन किया करते हैं